नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में हम बात करने वाले हैं आशावरी राग के बारे में और पिछले एपिसोड में हमने वृंदावनी राग के ऊपर बात की थी अब जो है आज हम लोग बात करेंगे आशावरी राग के ऊपर और इसका बड़ा ख्याल छोटा ख्याल और कुछ गीत आपको सुनाएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से हमारे साथ जुड़ी हुई है वी के जी जो इसके ऊपर हमें कुछ खास बातें बताएगी और जब भी हम लोग राग की बात करते हैं तो जो आरओ आरो के साथ साथ अभ्यास गीत जो गाते हैं हम लोग वो बिल्कुल प्योरली उस राग पर आधारित होता है लेकिन जब वो गीत बन जाता है या फिल्मी गीत या वजन बन जाता है तो तो वहां पर मिक्स हो जाता है तो इसीलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या चीजें मिक्स हुई हैं वो भी हम बी के शामले जी हमें जब जब समय मिलता है और वो चीजें बताती हैं तो वो सारी बातें भी आपको ध्यान रखना है ताकि आपको आगे बढ़ने में काफी चीजें समझने में आसान होगा तो चलिए आप सभी की तरफ ऐसी बीके शामले जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के समय नमस्कार जितने सारे श्रोता हुए है सबको नमस्कार करती हूँ जी तो आज हम चर्चा करेंगे आशावरी राख के ऊपर तो पहले बताती हूँ कि ये जो दस ठाट जो है जी आपको जी। पहले ही बताया था इसमें मुख्य और भी एक ठाठ है आशावरी पहले जो अलंकार दिए थे हमने जितने सारे अलंकार दिए थे अगर ये आशावारी ठाट के ऊपर भी करेंगे बहुत अच्छा है जो श्रोता शिक्षा थी ये ले लिया तो बहुत अच्छा है तो आशावरी है उसको होता है गा धा नी कोमल है बाकी सब सर शुद्ध है जैसे हम करती हूँ खाली आशावड़ी ठाट करती हूँ hmm. नी सा ये ठाट की आरोन है जैसे पहले आपको बताया कि ठाट की आरोह होता है अवरण नहीं होता है इसलिए आपको पता लगने के लिए मालूम होना चाहिए ठाट कैसे होता है इसमें नोटिस करो गा धानी कोमन सारी इतना तक जो है काफी टार से ले लिया बाकी जो है वो भैरवी अच्छा देखो काफी पहला पोर्शन जो है काफी है और लास्ट पोर्शन जो है भैरवी कितना मजा है सा रे गा पा फास्ट हाफ जो है सात से पांच तक हम काफ़ी और बाकी जो भैरवी हाँ तो ये आशावरी जो ठाट है इसमें क्या है गा धा नी कुमल लेकिन जब ये आशावरी राग से पैदा होता है आशावरी राग आशावरी ठाट से आशावरी राग पैदा होता है तो आशावड़ी राग बन जाते हैं तो उसका जो वर्ग या जाति जो होता है औरब संपूर्ण की होता है जाने के टाइम पास लगते हैं और अवरोहन में संपूर्ण लगता है कैसे कि गा और नी नहीं है यूज़ नहीं होता है शार मा पा अपने देखा कि इसमें जाने का टाइम सारे रे मा गानी गाबर जीत है प धा सा धा से सात डायरेक्ट होता है सा नी धा पा मा गा रे सा तो आशावरी ठाठ से आशेवरी राग जब पैदा होता है वो वर्ग जो है उसमें पाँच सौर आज सात सौ और अब संपूर्ण जाति का हो जाते हैं और इसमें गाँव और गा, नी पहले आपको बताया कि गाँव धानी कोमल है बाकी सब सर शुद्ध है इसमें भी क्या है एक और भी एक राग है आशावरी ठाठ से उत्पन्न होता है जनपुरी ये आशावरी और जौनपुरी राग इतना नज़दीक है कोई कोई होता है ना इतना नज़दीक है जैसे जनपुरी करती हूँ सा रे माँ पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा इसमें क्या लगा लास्ट में पहले फास्ट अब एकदम एक ही जैसे है आशावरी राग की जैसी है लेकिन जो पास से ऊपर जो जाता है तो धानी धा नी साषावरी में धासा यूज होते हैं डायरेक्ट धा से सा और जूनपुरी राख में धा नी सा ये जो है इससे बचना चाहिए जो करना है हमको देखना है कि जाने के टाइम नी नहीं लगे कभी कभी आ जाते हैं कोई बात नहीं कभी कभी हो जाता है लेकिन उसको ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा जनपुरी से बचना है एकदम एक, एक जैसे लगता है जब भी हम गएंगे एक जैसे लगता है बराबर लगता है लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए आशावरी से जौनपुरी अच्छा और भी एक राग है उसके साथ दरबारी कानारा वो भी आशावरी ठाठ से उत्पन्न होता है लेकिन उसमें सात जाने के टाइम सात सौ टाइम सात लेकिन उसके जो चलन जो है एकदम चैलेंज एकदम अलग अलग है तीनों की आशावड़ी जैनपुरी दरबारी का नारा ये सब अलग अलग है लेकिन इसको जो चैलेंज है एकदम चैलेंज से पता लगता है कि दरबारी का नारा धा न रे माँ पैदा नी पा माँ पैदा रे रे तीधा स्वार एक ही लगता है जैसे आशावड़ी जैसे जनपरी क्योंकि आशावरी ठार से उत्पन्न हुआ hmm. पैदा हुआ सब आशावरी ठार से इसलिए जब भी हम करेंगे बाद में आप गीत करेंगे उसके साथ आप देखोगे कि मन होता है कि आशावरी राग की है नहीं तो जनपुरी है ना ना ये दरवाड़ी का न रखी hmm. है ऐसे ही थोड़ा मिक्सिंग हो, हो जाते, जाते हैं तो इसमें और भी दोनों प्रकार की आशावरी राग है एक आशावरी प्योर आशावरी होता है एक कोमल आशावरी है उसमें रे कोमल हो जाते हैं जब कोमल ऋषभ होता है वो कोमल अशिमी बनती है वो बाद में हम बताएंगे लेकिन हम अभी जो बताते हैं आशावड़ी राग के ऊपर टाइम जो है दिन में होता है दस बजे दस के अंदर करेंगे आशावड़ी बहुत अच्छा है और बादी स्वर जो है घा है आगार सौ अवधि है अभी हम करते हैं कि इसमें जो बड़ा ख्याल थोड़ा दिखाएंगे कैसे जी होता जी। है sa re ma pa sa re ma pa da मैं गा रेमा पैदा स रे रे सा धा म प ध सा रे रे रे सा रे म पा Saare saare magar esa Re ma pada ma pada pa ma pada pa ni ni da pa ma pada pa sa ni da pa ni ni da pa ma pada pa ni ni da pa ma pada pa magar esa Re ma pada ni ni da pa ma pada pa magar esa Saare ma pada pa ma pada ni da pa sa ni da pa ma pada pa magar esa Aaahh. रे स रे म ग रे स नि द प म प द स रे ग रे स सा रे म प द प म ब नि द प म प द प स नि द प ग रे स नि द प म प स नि द प म प द व नि द प म प द प म ग रे स रे म प द प म प स नि द प म प द प नि द प म ग रे स रे म प बहुत बहुत धन्यवाद बीके शामली जी बहुत ही अच्छी तरह से आपने जो है राग आशावरी पर बड़ा ख्याल आपने सुनाया पूरी तरह से मुझे लगता है कि हमारे जो लिसनर्स हैं जो संगीत प्रेमी हैं वो आशावरी राग का बड़ा ख्याल किस तरह से सुनाया जाता है या गाया जाता है वो समझ गए होंगे और हम आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझे और प्रैक्टिस करें लेकिन अभी आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर से हम बी के शामली जी को सुनेंगे आशावरी राख पर छोटा ख्याल सुनते रहो मुस्करे रहो झूल मना da By not loving. कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और अभी फिर से हम बी के श्यामली जी से सुनेंगे छोटा ख्याल आशावरी राग पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम को ध्यान से सुन रहे होंगे आपको यह कार्यक्रम कैसे लग रहा है या कुछ सवाल आपके मन में हो तो ज़रूर एसएमएस करिएगा चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर संगीत की दुनिया लिख कर, तो हम उन सवालों के जवाब भी आपको आने वाले एपिसोड में देते रहेंगे तो चलिए अभी सुनते हैं छोटा ख्याल आशा राग मैं आपको पहले थोड़ा इन्फॉर्म करती हूँ कि ये जो बड़ा ख्याल जो है इतना कम समय में नहीं होता नहीं होगा हाँ, सही तब बात है तब भी थोड़ा सा विस्तार कैसे होता है कैसे हम तो अंतरा भी नहीं किया है लेकिन टाइम इतना कम है इतना कम टाइम में थोड़ा दिखाते हो कैसे उसको करना है कैसे उसका चैलन जो है कैसे उसको थोड़ा सा विस्तार करना है और भी गुरु के पास जाके थोड़ा शिक्षा ले लेंगे ऐसे ही बात है तो मैं थोड़ा छोटा ख्याल एक करती हूँ मथुर मथुर मुरली बजी k okay. बहुत ही प्यारा आपने आशावरी राग पर छोटा ख्याल सुनाया बहुत ही अच्छा लग रहा था बीके शामली जी मुझे लगता है कि हमारे लिसनर्स को भी काफ़ी पसंद आया होगा और वो भी इस तरह का प्रैक्टिस करें और कोई भी सवाल आपके मन में हो तो ज़रूर चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप एस एम एस कर सकते हैं और किसी भी राग के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो भी आप बता सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि आज के लिए बस इतना ही अगली बार फिर से हम जो है इसी राग पर आशावरी राग पर और भी बहुत सारी बातें आपसे करेंगे लेकिन अभी दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो